चरण कमल महा परमहंसा भक्त जनमानस चिन्मकर श्री निवासा श्रीरामचंद्रा सच्चिदानंदय विश्वो यादितवे तापत्री कृष्णा वैम हेय सदा पिभवघ्न मीठ दोहम शिव विरचि शरण्य भृत्याणतपाल वंदे महापुरश ते चरण यो प्रवेश वाच मीमा प्रसूता संजीवयतलशक्तिधरा स्वधान अन्याचरण श्रवण्वगा प्राणन्नमो भगवते पुरषा तोभ्यं आसरी सो मिशरी कहे कह छीर सो चीर, छोटो सो सौ सुतनंद को हरे हमारी पीर शीस मुकुट कठि कछनि कर मुरली उर्म यही बणिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल मेरी भव बाधारो राधा नी पर श्याम हरित मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जनम जन्म मुह दीजियो श्री वृंदावन बस बंदो राधा पद कमल अमल सकल सुखध जिन के प्रसन रह ला लित नित श्या ला लालय नित श्याम लाल ला सच्चिदानंद भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय गुरुदेव भगवान की जय जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव महा भगवच्चरण कमला अनुरागी बंधुओ माता हो भगवान की आह्लादनी शक्ति भक्ति रूपा श्री राधा रानी की अशेष अनुकंपा के कारण भगवान श्री कृष्ण की रसमयी लीला का लसास्वादन लाभ हम लोग प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले श्री कृष्ण गोविंद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 हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद श्री गोविंद हरे मुदार हे नाथ नारायण वासु श्री कृष्ण गोविंद श्रीकृष्ण गोविंद हरे ये मुनाथ नारायण वासु श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुदार नाथ नारायण वासु। Krishna Govind, Sri Krishna Govind, Hare Hare Murari, Naths, Narayan Vasudeva, Sri Krishna. Govind. मुदी नाच सच्चिदानंद भगवान की जय हा एकदा सु यशोदा नंद श्रीमद भागवत का यह पावन प्रसंग जिसको आरंभ करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन एक बार की बात है एकदा गृहदासी सुशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सुममंथ स्वयं दधित एक बार यशोदा मैया ने गृहदासी सु गृह में सेवा करने वाले दासियों को जो आवश्यक कार्य था उसमें लगाया और निर्ममंथ स्वयं दधी भगवान श्री कृष्ण को नवनीत खिलाऊं और ताजा ताजा दधी मंथन कर रही मंथन तो कर रही है दधी का निर्ममंथ स्वयं दधी लेकिन चिंतन कर रही हैं श्री कृष्ण का कि यह मंथन किसके लिए मक्खन निकले तो मोहन के लिए कन्हैया के लिए और यह कैसे केवल अनुमान नहीं दूसरे ही श्लोक में आया है कि मैया गीत भी गा रही है निर्मंत स्वयं दधि और गीत भी गा रही है कि भगवान ने कौन कौन सी बाल लीलाएं की हैं उनका स्मरण कर रही है मैया और गीत गाते हुए दधि मंथन कर रही हैं स्मरण कर रही हैं अरे अरे ये छोटे से थे तब कैसी कैसी लीलाएं करते थे अब मन में यशोदा मैया सोच रहे हैं कि अभी कल ही तो ये गोपी पकड़ कर लाई थी कि मेरे घर में माखन चुराया और और यही बोली अच्छा जिस गोपी के घर भगवान ने माखन चुराया वह तो भाव विवल हो गए गए क्यों माखन चुराने इसलिए श्री कृष्ण से उनके सखाओं ने कहा कि कन्हैया अब माखन खाने को नहीं मिलेगा क्यों गोपियां तो बड़ी चतुरा हो गई हैं कैसे कहा कि वे मटकी सुरक्षित रहे मक्खन सुरक्षित रहे इसलिए ऊपर लटका कर रखती हैं तो माखन मिलेगा ही नहीं अब तो भूखे रहेंगे कन्हैया बोले आज उसी के घर चलेंगे घर चलोगे पर मक्खन कैसे मिलेगा मटकी तक बोले पहले वहाँ पहुँचो फिर वहाँ से वहाँ पहुँचने की सोचेंगे अब श्री कृष्ण के तो बड़े विलक्षण चरित्र हैं गए अब कहा कैसे पहुँचें भगवान ने कहा कि यह तो ऊंचाई कुछ नहीं है एक के ऊपर दूसरा दूसरे के ऊपर तीसरा और सबसे ऊपर मुझे रखो तो मटकी तक पहुँच जाएंगे और भगवान का संकेत यह था कि अगर हम भी अपने जीवन में भगवान को सर्वोपरि रखें तो बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना हमारे लिए खेल हो जाएगा यही इस लीला का रहस्य श्री कृष्ण सबसे ऊपर पहुंच गए अब पहुंच तो गए लेकिन कठिनाई है इस कथा का संदेश यही भी है कि जहां जिस ऊंचाई तक हमारे हाथ नहीं पहुंचते वह ईश्वर के हाथ वहां तक पहुंच जाते हैं और ईश्वर के हाथ से हमें जो मिले वही हमारा प्रसाद है तो जीवन में जो सफलता मिलती है वह हमारे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है यह तो भगवान की कृपा का प्रसाद है ऐसा मानना चाहिए यह श्री कृष्ण लीला का रहस्य है अब श्री कृष्ण ने मटकी पकड़ी तो एक और समस्या थी उस मटकी के आसपास उस ग्वाले ने घंटी बांध रखी थी अब बड़ी कठिनाई कन्हैया ने सोचा हम मटकी पकड़ेंगे मटकी हिलेगी घंटी बजेगी ग्वालिन बाहर ही बैठी है तुरंत आ जाएगी अब ग्वाले कहे कन्हैया जल्दी करो जल्दी करो श्री कृष्ण बोले चुप घंटी बंधी हुई है तो कुछ तो करो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि हम अपने ऐश्वर्य से भी काम चला लें तो श्री कृष्ण बोले देख घंटी यह तो मेरी बाल लीला है पर तू तो जानती है कि मैं कौन हूं करतुम अकर तुम अन्यथा कर्तुम करने योग्य न करने योग्य सब कुछ करने में जो समर्थ है वह सर्व समर्थ ईश्वर में हूँ इसलिए मेरे आदेश से ही सब कुछ होता है तो मैं मटकी पकड़ूंगा तू मत बजना माखन निकालूंगा तू मत बजना माखन ग्वालों को खिलाऊंगा तू मत बजना और घंटी ने भी मानो मौन स्वीकृति दे दी कि नहीं बजूंगी क्योंकि तो घंटी भी तो उसी की बजती है जिसकी भगवान चाहे भगवान ना चाहे तो घंटी भी कैसे बजे श्री कृष्ण ने मटकी पकड़ी घंटी नहीं बजी श्रीकृष्ण ने माखन निकाला घंटी नहीं बजी श्रीकृष्ण ने माखन ग्वालों को खिलाया घंटी नहीं बजी कन्हैया ने सोचा कि थोड़ा सा माखन हम भी तो चख ले पर जैसे ही श्रीकृष्ण ने अपने मुख में माखन रखा अब घंटी ने बजना शुरू किया जोर जोर से टन टन टन टन करके बजने लगी कन्हैया ने कहा कि घंटी क्यों बजी घंटी बोली देखो प्रभु आपने मटकी पकड़ी मैं नहीं बजी आपने माखन निकाला मैं नहीं बजी आपने माखन ग्वालों को खिलाया मैं नहीं बजी कन्हैया बोले जब मैंने माखन चखा मुख में रखा तो क्यों बजी घंटी बोली प्रभु मैंने सोचा कि अब तो भगवान का ही भोग लग रहा है अरे भगवान का भोग लगे तब भी घंटी नहीं बजेगी तो फिर कब बजेगी उसको तो इसी समय बजना ही चाहिए और घंटी की आवाज सुनी ग्वालिन दौड़ी दौड़ी आई ग्वाल तो सब भाग गए कन्हैया पकड़ लिए गए आच्छा जो भगवान जिसकी पकड़ में आ जाए वह तो प्रेम से भर ही जाएगा उस ग्वालिन की तो बड़ी भाव भरी दशा हुई वह दूसरी से कहने लगी अरे सखी आज की अनोखी बात सुनो चोरी चोरी माखन खाए रे एक बालक छोटो सो। सवेरे सवेरे की घटना चोरी चोरी मन खाए गयो एक बालक छोटो सो वाले ने पूछा तुमने पूछा नहीं वो बालक कौन था पूछा था मैंने वासो पूछी तेरा नाम लाला कहा है तो क्या बोला कनुआ कन्हैया बालक छोटो सो मैंने बात सो पूछी तेरे माता पिता कौन है तो नंद यशोदा बताए गयो रे बालक छोटो सो मैंने बात सो पूछी तेरो ग्राम धाम कौन है तो गोकुल वृंदावन बताए गए और संत परंपरा से प्राप्त इस भक्ति पद की विशेषता क्या है ग्वालिन कहती है कि अंतिम प्रश्न उत्तर ने तो मुझे भाव विवल कर दिया क्या नाम पूछा तो कनुआ कन्हैया बताया माता पिता का नाम पूछा तो नंद यशोदा बताया ग्राम धाम पूछा तो गोकुल वृंदावन बताया लेकिन जब मैंने उससे पूछा मैंने वासो पूछी तेरों इष्ट देव कौन है मैंने वासो पूछी तेरों इष्ट देव कौन है तो राधा महारानी बताए गयो दे बालक छोटो श्री राधा रानी बताए गयों दे राधिका जी भगवान की इष्ट है राधिका जी भक्ति रूपा है सारे संसार के इष्ट भगवान है और भगवान की पूजा सारा संसार करता है और भगवान तो भक्ति के पुजारी हैं प्रेम के पुजारी हैं प्रेम के बस में हैं और वह ग्वालिन तो भाव विहन हो गई दूसरी ग्वालिन ने हाथ पकड़ा चल अब कन्हैया कभी कभी बड़े कौतुक करते एक दिन तो ऐसी लीला की पिछले ही दिन की बात है कि ग्वालिन जब पकड़ कर लाई तो भगवान श्री कृष्ण ने चमत्कार दिखा दिया वो ऐसे पीछे हाथ पकड़े आगे आगे चली जा रही आज मैया को दिखाऊंगी आज मैया को दिखाऊंगी कन्हैया कह दे ग्वालिन छोड़ देना छोड़ देना जरा छोड़ दे ग्वालिन बोली छोड़ूंगी नहीं मैया के पास ले जाकर दिखाऊंगी इतने में उस ग्वालिन का पति दिखाई पड़ा कि ये क्या तो कन्हैया इशारे से बोले कि देखो ये तुम्हें छोड़कर मुझे पकड़ कर जा रही है इसको तो, जरा देखो संभालो अपना अब ग्वालिन ने कुछ देखा नहीं पीछे कौन है तो बोले ग्वालिन मेरा ये हाथ छोड़ अच्छा हाथ पकड़ पकड़ ये हाथ छोड़ दे दूसरा पकड़ ले उसने वो हाथ छोड़कर दूसरा तो उसके पति का हाथ पकड़ा दिया अब उसने देखा नहीं कन्हैया तो भाग गए अब वो गई अरे मैया अपने लाला को संभाल देखिए कैसी चोरी करता मैं पकड़ कर लाई हूँ यशोदा मैया बोली पीछे मुड़ तो देख किसे पकड़े हुए है वो बेचारी बड़ी लजा गई उस दिन की याद करके आज उसने सोचा कि इसको आगे करके लेकर चलूँगा पकड़ कर लाई आगे आगे चल मैया के पास चल मैया के पास और मैया के पास गई और वही और यशोदा मैया अपने लाल को संभालो ये रोज ये ये नटखट कर चोरी करता है और ऐसे मैया ने कन्हैया को तो डांटा लेकिन यह प्रसंग प्रेम का उमड़ पड़ा भाष्य विनोद की बात के साथ साथ हृदय उमड़ पड़ा मैया यशोदा ने कन्हैया को तो डांटा पर उस वालिद के हाथ जोड़ इतनी बड़ी भैया यशोदा ग्वालिन के हाथ जोड़ लेती है और यही कहती है कि देखो एरी बीर काहे को उलाहनों सुनाओ नित्य ये रोज उलाहना काहे को देती हो जे तो दही दूध तिहारो कान खायो है तुम्हारा दही दूध जो जो भी कन्हैया ने खाया और नष्ट किया है दोनों करी दे तौल तोल ले आज तुम दोगुना ले जाओ तोल तोल कर ले जाओ दोनों कर देऊ तोल तोल ले आज माखन गदी दूध जो खायो और नसायो है लेकिन एक बात है क्या जाने कौन से पुण्य कवि मानस जू मैंने तो बुढ़ापे मा एक पूत पायो है बुढ़ापे में एक बेटा मुझे मिला है भैया जसोदा आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर कर कहती है हाहा करी कहो परी, परी तिहारे पाए मत दीजो नी को जायो है इसको बुरा भला मत कहना मैया के आंखों में आंसू देखे कन्हैया के प्रति प्रेम देखा ग्वाल ने भी आंसू बहाने लग बोले मैया अब तूने मन की बात कह दी तो हम भी अपने मन की बात कह दे हाँ कहो कहो वो गो, गोपियां बोली कि जैसे मन भावे मैया तिहारे कान ऐसो ही मेरे मन अधिक सुहावे मैया जैसे तुम्हें अच्छा लगता है ना कन्हैया मैया क्या कहें? तुम तो मैया हो पर हमें भी उतना ही अच्छा लगता है ही अच्छा लगता है तो अगर माखन खा लिया हमारे घर में नुकसान करते हैं, तो हम तो बुरा भला नहीं कहती और तुम शिकायत करने आती हो अच्छा लगता है तो क्यों बोले बात यह है हम तो चाहती है कि माखन चोरी करने आवे फिर बोले वहां दर्शन हो जाता है इसका और जब इधर आ जाता है तो कोई ना कोई तो बहाना आने के लिए चाहिए तो लाला को देखवे हुक उठे मानस में या ही बहाना करी या देखी जावे इसको देखने का मन होता है तो कभी शिकायत के बहाने कभी उलाहने के बहाने इसको देख देख कर हम आनंदित होते हैं ऐसे ब्रज नंद नंदन नंद, श्याम सुंदर सबके आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं और आज मैया उन्हीं सब लीलाओं का स्मरण कर रही है कि बाल लीला जैसे जैसे की है अरे देखो ना श्रीमद् भागवत में उल्लेख है तान तान उन्ही उन्हीं लीलाओं को गाती हैं और दधि मंथन कर रही हैं मैया सोच रही हैं अरे उसी दिन में चल गया और देखो एक यह स्मरण कर रही है क्या कह रहे थे मैया दी मैया मैं तो चंद खिलौना लूरदास जी का यह पद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया चंद्रमा चाहिए चंद्रमा चंद खिलौना लई हूँ मैया बोली चंद्र को धरती पर उतारना आसान नहीं कन्हैया बोली नहीं मैया मुझे तो चंद्र चाहिए मुझे तो चंद्र चाहिए मैया बोली चंद्र आकाश में रहता है हम लोग इस गोकुल की धरती पर रहने वाले हैं तो चंद्र को धरती पर उतारना आसान नहीं है पर कन्हैया तो रोए जा रहे हैं पूछ दिया किसी ने कि जब मैया मना कर रहे हैं कि नहीं उतर सकता असंभव है तो भी जिद क्यों कर रहे हो असम्भव को संभव करने के लिए मैया की बस की बात नहीं नारद जी ने कहा भगवान के मन में भगवान फिर भी रोजा नारद जी तुम नहीं समझते मैया से तो मैं कहूँगा चंद उतार कर दो वो नहीं उतार सकती भगवान बोले नारद बाबा आप यशोदा मैया की महिमा नहीं जानते चंद को उतारना धरती पर उनके लिए क्या कठिन है उन्होंने तो कृष्ण चंद्र को धरती पर उतार दिया इसने अपने भक्ति भाव के कारण मुझे बांध दिया हो तो मैया उन सब लीलाओं का चिंतन कर रही है उन गीतों को गा रही है मैया मैं तो चंद ना ले न लैया बोली अगर नहीं मिला तो कन्हैया बोली सुन मैया हो लोट धरनी पर अब ही अभी धरती पर लौट जाऊंगा मैया बोली लौट जा कपड़े तेरे खराब होंगे मेरा क्या नुकसान कन्हैया बोले मैया तुम्हारा भी नुकसान है तेरी गोद न आई हो चंद खिलो न तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा मैया बोली माता मेरी गोद में पर बेटा तो मेरा ही रहेगा कन्हैया बोले नहीं मैं तुम्हारा बेटा नहीं रहूंगा मैया बोली फिर किसका बेटा हो जाएगा हो पुत नंद बाबा को तेरो सुत ना कहे तुम्हारा बेटा नहीं आज से बाबा का बेटा मैया का बेटा नहीं अब मैया बहुत समझा है किसी तरह माने ही नहीं तो मैया ने एक उपाय किया एक थाल में जल भरा और उसमें चंद्रमा का प्रति ये ये ये कन्हैया बोले यहाँ वाला नहीं वहीं वाला चाहिए वही वाला अब मैया हैरान हो गई कि क्या करे तो मैया ने कहा कन्हैया एक बात बता क्यों मांग रहा है चंद्रमा कन्हैया बोले मैया सच कह दो सच्ची सच्ची हाँ हाँ ये इतना सुंदर है कि अगर ये पास में आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा मैया बोले वो चंद्रमा से भी अधिक सुंदर चीज मिल जाए तो कन्हैया बोले ज्यादा सुंदर चंद्रमा से कोई मिल जाए तो चंद्रमा की क्या जरूरत है मैया बोली तो बस हो गया ये बोलना छोड़ चंद्रमा फिर अति सुंदर तो है नवल हो कन्हैया चंद्रमा से भी बहुत सुंदर बहू तेरे लिए लाऊं अब कन्हैया इतने भोले सच भैया चंद्रमा से भी सुंदर बहू हाँ हाँ तो मैं नहीं मांगता चंद्रमा मैया ने सोचा चलो झंझट टल गया पर मैया कन्हैया बोले मैया एक बात सुन ले चंद्रमा तो मुझे नहीं चाहिए पर तूने चंद्रमा से भी सुंदर बहू लाने के लिए कहा है तो सुन क्या तेरी सोह मेरी सुन मैया मैं तो अब ही ब्याहन गयी हूं मैं तो अभी जाऊंगा विवाह करने के लिए बताओ बहु कहाँ मिलेगी मैया ने सोचा किसे तो मांगना ठीक था अब मैया बहुत समझा हुए कन्हैया ना माने तब नंद बाबा आए बोले कन्हैया परेशान मत हो बरातियों को तैयार हो जाने दे फिर चले तो बराती कौन सूरदास सब सखा बराती संग सुमंगल गई ये भगवान की एक दिन बोले मैया मोह दाऊ बहुत खिजाओ मोसो का लाइयेरा मैया कहती ला, नहीं।, नहीं नहीं सुनहु कान बलभद्र चवाई जनमत ही को धूत और कन्हे मैया आंखों में आंसू आ गए कन्हैया को हृदय से लगाकर कर बोली सूर श्याम मुहे गोधन की सो मैया तू फू आज मैया उन्हीं सब लीलाओं का स्मरण कर रही है मधुर गीत गा रही है नेत्रों में प्रेम जल भरे और प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना उसी समय श्री कृष्ण आ गए आंख मलते हुए काजल बहराए आंखों में आंसू मैया मैया भूख लगी है। और मैया यशोदा तो श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रही थी निर्ममंथ स्वयं दधी कन्हैया के लिए ही दधि मंथन माखन पाने के लिए मैया कर रही और जैसे ही श्री कृष्ण को देखा तो मैया ने गोद में ले लिया और गोद राख कराव व पाना गोद में लेकर मैया यशोदा कन्हैया को पैपान कराने लगी बड़ा आनंद प्रसन्न हो गए प्रभु प्रसन्न है मैया यशोदा लेकिन तब तक ये घटना घटी कौन सी मैया ने बहुत महत्वपूर्ण दूध उबलने के लिए रख दिया गर्म होने के लिए रखा आग पर अंगीठी पर दूध का पात्र रखा था अचानक क्या हुआ उस दूध में उफान आया और वो दूध पात्र से बाहर निकल निकल के आग में गिरने लगा मैया ने जो देखा तो तुरंत कन्हैया को गोद से नीचे उतार और उस दूध को संभालने के लिए चली गई कन्हैया को अच्छा नहीं लगा पर संतों से पूछो भक्तों से पूछा गया कि यह दूध को देखकर मैया क्यों गई बोले इसलिए क्योंकि यह दूध भी साधारण नहीं कौन है ये दूध के रूप में जो आए बोले ये बड़े बड़े ऋषि बुने हैं तपस्वी हैं यह भगवान के उदरस्त होना चाहते हैं भगवान के भीतर जाकर भगवान से मिलना चाहते हैं भगवान के अधरों तक पहुंचना चाहते हैं उधर तक पहुंचना चाहते हैं तो इन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं क्या भगवान तक पहुंचने का मार्ग क्या बोले छोड़ो ये शरीर फिर क्या करें काग वृंदावन के तृण बन जाओ हरे हरे तृण बन जाओ घास फूस बन जाओ गुलम लताओ शधी के घास बन गया। अच्छा, त्रन बन अच्छा गए और और बनकर बनकर कितनी बड़ी साधना है तन छोड़कर बने बने का आहार ने गोपाल की गौ ने उन तरण का भोजन किया और वही तन ऋषि तन छोड़कर तरण बने और तृण बनकर गाय के मुख में गए और गौ माता के छनों से निर्जरित होकर दुग्ध बने और फिर भी कन्हैया की प्राप्ति नहीं हुई तो कह कैसे मिलेंगे बोले तप करो तो ये अंगीठी की जो रखी है आग में दूध गर्म हो रहा यह मानो अभी भी तप कर रहे थे लेकिन तब तक तो हुआ क्या कि मैया ने कन्हैया को गोद में ले लिया मैया कन्हैया को अपने स्तन से पैपान कराने लगी तो इस दुग्ध ने सोचा कि अब तक की सारी साधना व्यर्थ हो गई क्यों बोले अब कन्हैया तो मैया का दूध पी रहे हैं हमें तो स्वीकार करेंगे नहीं तो क्या करें बोले हम आग में गिरकर अपने को फिर नष्ट कर देते हैं और फिर क्या करोगे बोले फिर तृण बनेंगे फिर गौ माता के उधर में जाएंगे फिर दूध बनेंगे और जब तक फिर तब करेंगे और जब तक कन्हैया हमें स्वीकार नहीं कर लेते तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे तो मैया को लगा कि नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। कन्हैया स्वीकार करेंगे अपने को नष्ट मत करो तो मैया उस दूध को संभालने के लिए गई और कन्हैया को ये लगा देखो आप श्रीमद् भागवत की सबसे बड़ी विशेषता आप विचार करके देखें जहां भगवान पर से दृष्टि हटती है वहीं कोई ना कोई उत्पात हो जाता है मैया यशोदा कन्हैया की ओर देख रही थी पर कन्हैया से दृष्टि हटकर पूतना पर चली गई उपद्रव हुआ छकड़े के नीचे भगवान सो रहे थे तो भगवान पर से यशोदा मैया की दृष्टि हटी लोगों की तरफ चली गई कौन कौन लोग आए कहा आप देखो उत्पात हो गया भगवान गोद में भारी बनकर बैठे मैया ने कन्हैया को उतार दिया और दूसरी जगह चली गई और वहां बवंडर का उत्पात हुआ और आज यहां भी मैया की कन्हैया से दृष्टि हटकर दूध पर चली गई बनैया नाराज और इसका अर्थ क्या है मानो भागवत का संदेश यह है कि जीवन में उपद्रव होता ही तब है कब बोले भगवान पर से दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी लोग कहते दें सावधानी हटी दुर्घटना घटी और हम कहते दें भगवान पर से दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी श्री जानकी जी आप राम कथा हम सुनते हैं बराबर भगवान राम के चरणों को देखती थी पर चरण पर से दृष्टि हटकर हिरण पर चली गई तो हरण की स्थिति निर्मित हो गई तो इन कथाओं से यही संदेश मिलता है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए दृष्टि में सदा भगवान को रखें और यही हुआ यशोदा मैया की दूध पर से दृष्टि गई और कन्हैया नाराज हो गए अब क्या किया श्री कृष्ण ने और क्रोध आ गया कन्हैया को तो एक भीतर भवन में प्रवेश किया तो यशोदा मैया के पूर्वजों के समय का बड़ा पुराना मटका दही से भरा हुआ रखा था और कन्हैया ने उसी को फोड़ दिया तोड़ फोड़ शुरू कर दिया और इतना दही फैला इतना दही फैला कि जैसे छोटा सा चीर सागर बन गया हो दूध दही सब फैल गया दूध भरा हुआ था दही फैल गया सब और भगवान उसी के बीच में बैठ गए, उसमें आया है जो बंदरों को खिलावें ऐसे और खुद खावे उसी में सने बैठे बड़े क्रोध में अब मैया को लगा क्या हुआ तो यशोदा बोली अच्छा क्रोध करते मैं आज बताती हूँ तुम तो, मेरा बेटा चोर विद्या में निपुण हो गया अभी तक तो दूसरों की शिकायत सुनती थी आज तो मैं घर में ही देख रही हूँ घर में ही मटकी फोड़ दी है तुमने और यह सब बांध दिया ऐसे नहीं आज तुम्हें इसका मजा मिलेगा और वह भगवान को बांधने का प्रयास करने लगी आप देख रहे हैं ये दृश्य छड़ी लेकर मैया खड़ी है कान पकड़ करके आज तो बांधूंगी अब इस कथा से उपदेश क्या मिला भगवान से किसी ने पूछा कि क्यों बंध रहे हो क्या बात है भगवान बोले उपदेश दे रहा हूँ कहा क्या बोले मुझ में क्रोध आ गया मुझे क्रोध आ गया तो बंधना पड़ा कि नहीं बोले हाँ तो बोले उपदेश यही ले लेना चाहिए कि जब विकार आ जाने के कारण भगवान तक बंधन में पड़ जाते हैं तो अगर जीव के मन में विकार आ जाएगा तो वह बंधन से मुक्त हुए बिना कैसे रह सकता है उसे भी बंधना पड़ेगा और फिर विकार की सजा तो मिलेगी क्रोध पाप कर मूल क्रोध पाप की जड़ है अच्छा पाप क्या है पाप है इसका नाम है अघ जो बिना भोगे न छूटे उसका नाम अघ है बिना भोगे जिससे पिंड न छूटे उसका नाम पाप है पुण्य का फल छोड़ भी सकते हैं अब यही एक अजीब सी बात है तो सा, साधारण सी बात है आप इसको ऐसे समझें कि जैसे आपको इनाम मिले पुरस्कार मिले तो पुरस्कार आप स्वीकार करना चाहें तो और नहीं करना चाहें तो कहेंगे बस हो गया हो गया हमने आपकी बात मान ली अब आप या आप किसी और को दे दें पुरस्कार तो आप स्वीकार करें या ना करें इसमें थोड़ी स्वतंत्रता है भी लेकिन अगर आपको दंड मिले तो दंड को कोई कहेगा कि बस बस आपकी तरफ से हो गया अब आप ही रखिए इसे <laughs> कई बार आपने देखा होगा जब किसी को पुरस्कार मिलता है कोई माला पहनाता है कोई रुपया पैसा देता है तो कुछ लोग होते हैं जो नहीं लेते वो कहते हैं बस बस हो गया नहीं नहीं थोड़ा अच्छा ठीक है आपका मान रख दिया तो किसी दूसरे को दे देते हैं उसे लो भैया आप आप रख लो ये पुरस्कार के बारे में तो हो सकता है लेकिन ऐसा थोड़ा कि दंड मिले पिटाई होनी हो कब बस बस आपकी तरफ से हुआ अब हमारे ये हैं ए, ए, ले लो भैया तुम थोड़ी सी पिटाई तो वह तो भुगतना ही पड़ेगा भगवान बोले कि हमने अपनी लीला के द्वारा यह दिखाया कि क्रोध बंधन का हेतु है लेकिन एक अद्भुत बात मैया यशोदा ने जैसे ही छड़ी हाथ में ली अब तो कन्हैया डर के मारे थर थर लगे आह सुखदेव जी भाव बिहो बिहोर हो जाते हैं कहते हैं महाराज परीक्षित जानते हो ये कौन थरथर थर, -थर कांप रहा है डर के मारे कौन जिसके डर से डर दर भी डरता हो डर त्रास डर होई भगवान से तो काल भी डरता है और वे भगवान डर रहे हैं वो स्वामी श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा प्रवल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा प्रभु का नियम बदलते देखा अपना मान टले टल तल जाए अपना मान टले टल तल जाए पर भक्त का मान न तलते देखा भक्त का मान नटलते देखा इसी पद्य में वे कहते हैं जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को फलते देखा जिनकी केवल कृपा दृष्टि और कुछ नहीं कृपा से सारा संसार पलता है उनको गोकुल के गोरस पर सो सो बार मचलते देखा सो सो बार मचलते देखा आगे भी इस पद्य में बड़ी सुंदर पंक्तियां जिसमें कहा गया जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा उनको कुंजों के कंटक पथ पर चलते देखा जिनका ध्यान बिरंची संभु सनकादिक सेना भलते देखा उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा और अंतिम पंक्ति तो आज के ही प्रसंग की है मैया यशोदा ने छड़ी उठाई कन्हैया डर के मारे थरथर कांपने लगे बिंदु जी महाराज कहते हैं जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा उनको ही जसुदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा अश्रु बिंदु दृग ढलते थे जिन नैनन की सैन्यों सृष्टि प्रलय है जाए भगवान केवल भों टेढ़ कर दे तो प्रलय हो जाता है सा, सातों समुद्र प्रलय का रूप लेकर सारी सृष्टि को जलमग्न कर देते हैं जिनके बंक भ्रकुटी के भय से और वे ही भगवान मैया के डर से कांपने लगे मैया बोली चल इधर कन्हैया कह दे नहीं, नहीं पहले छड़ी अलग रख दे छड़ी तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है उससे डर लग रहा है छड़ी एक तरफ पर मैया कह दी नहीं आज तो तुझे तेरे कर्म का फल मिलेगा चोरी करता है और इतने दिन से शिकायत आज तो मैया बड़े रोष में हैं कन्हैया कह दे छड़ी फेंक दो तब महिया ने कहा जाए फेंक दी छड़ी पकड़ में आ गए तो मैया ने पकड़ लिया रस्सी ले आई आज तो बांधूंगी बंधन में अब बैठे कहां थे ऊखल पर बैठे थे ओखली जिसको बोलते अब उखल में अगर देखो तो खल शब्द ही मुख्य है भगवान से किसी ने कहा क्यों बंध गए आज मैया ने क्यों बांध दिया भगवान बोले खल की संगति करोगे तो बंध नहीं पड़ेगा खलकी संगति करने से तो बंधन ही आएगा फिर स्वतंत्रता नहीं रहेगी इसलिए भाई खलका कभी संग मत करो और मैया यशोदा ले आई रस्सी और कन्हैया को बांधने लगी बार बार बार बार चेष्टा करें दो अंगुल की कमी रह जाए रस्सी में बंधे ही नहीं भगवान नहीं बंध रहे क्यों ये दो अंगुल की वजह से नहीं बंध रहे दो अंगुल क्या ये जो नेह है, है प्रेम है ये ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए मानो भगवान का भाव है कि हम तो प्रेम से बंधते हैं और मैया आज क्रोध से बांध रही तो भगवान को बांधने में कमी क्या है बोले चाहे कोई कितना ही परिश्रम प्रयास करे पर जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक भगवान बंधेंगे नहीं अब मैया यशोदा इतनी परेशान हो गई इतनी हैरान हो गई रस्सी बार बार दो अंगुल छोटी दो अंगुल छोटी छोटी दो अंगुल अंगुलमदभागवत कार कहते हैं कि मैया पसीने पसीने हो गई थक गई अब नहीं बहुत मुश्किल है इन्हें बांधना तो भगवान कृपया सीत स्वबंधने कृपया सीते स्वबंधने कृपया सीत अपनी कृपा से बंध गए तो आप कहेंगे कि भगवान तो प्रेम से बंधते हैं और मैया में तो इस समय प्रेम है नहीं क्रोध है और क्रोध में बांध रही है हम कहते हैं भगवान प्रेम से ही बंधे हैं कहा कैसे उन्हें मैया जब परेशान हो गई मैया जब पसीने पसीने हो गई तो कन्हैया का ही प्रेम उमड़ पड़ा मैया के प्रति कि मेरी मैया बहुत परेशान हो रही अब तो बंध ही जाना चाहिए तो जब भक्त का प्रेम भगवान के प्रति होता है तो भगवान बंध जाते हैं या भगवान का प्रेम भक्त से हो जाए तो भगवान बंध जाते हैं आज भगवान प्रेम के कारण बंध गए और उनका नाम हो गया आज नया नाम दामोदर दाम कहते हैं रस्सी को उधर कहते हैं पेट को रस्सी बांध दी गई है दामोदर भगवान ऊखल से बंध गए हैं कि जिसका संग किया उसी के साथ बंधे रहो अब मैया चली गई बैठे रहो यहां अब बोलो यहाँ फिर वही बात आई मैया ने उखल पर बैठे हुए कन्हैया को वहीं छोड़ दिया कि आज थोड़ी देर इसे बैठा रहने दो लेकिन मैया गई भीतर इसलिए कि कन्हैया हैं इसको भूख लगेगी कब का बंधा हुआ है इसके लिए माँ कर रोटी तैयार करूं फिर थोड़ी देर से इसको खोल कर लाऊँगी भोजन कराऊंगी लेकिन भगवान पर से दृष्टि हटी तो फिर वही दुर्घटना घटी भगवान उखल पर बैठे थे इतने में नारद जी आए नारद जी ने कहा क्यों भगवान क्या हाल है सबको बंधन से मुक्त करने वाले की यह दशा खुद बंधे हुए हो भगवान बोले नारद जी सो छोड़ो ये बताओ आज की लीला कैसी रही रोज नई नई लीला दिखाते हैं तो संत भक्तों की प्रसन्नता के लिए तो नारद बाबा आज बताओ आज की लीला कैसी रही नारद जी भी तो कम विनोदी नहीं कम कौतुकी नहीं है तो बोले बिलकुल बेकार ये कोई लीला है क्या हुआ बोले ये कोई लीला है कैसे बोले भोली भाली मैया इतनी देर से बांध रही अरे जब बच्चे बन कर आए तो बच्चे की तरह रहो ये क्या जादूगरी चमत्कार दिखा दिया कि घर भर की रस्सी लग गई तो भी दो अंगुल छोटी पड़ जाए रस्सी बनते ही नहीं थे ये ये जादूगरी दिखाने की क्या जरूरत थी चमत्कार दिखाने की क्या जरूरत थी अरे ये भगवत्ता अपने पास ही रखते बच्चे बने तो बच्चे की तरह रहो बालक की तरह रहो भगवान बोले नारद बाबा मुझे कुछ मत कहो मेरे द्वारा कुछ नहीं हुआ मैंने कुछ नहीं किया अच्छा तुम्हारे द्वारा नहीं हुआ